अब जो अपनी लिखी हुई मैं अगली कविता आपको सुनाने जा रही हूं, उसका शीर्षक है है धरा की पुकार। हर वर्ष, हर वर्ष चलाते हैं पुतले करते श्रम अर्थ व्यर्थ कर भस्म इन प्रतीकों को हर बार भ्रम में जीते हैं जबकि जबकि रावण जीवित है अभी यहाँ माया के मृत भी मरे नहीं निडर ताड़ का घूम रही लिए और संताप पाप संग हर ओर आपदा झूम रही कलुषित मन मानव के हुए कलुषित मन मानव के हुए यहाँ सत्य प्रताड़ित होता है अनाचार और दुष्कर्मों से अब न्याय प्रभावित होता है प्रतिदिन जलती है चिता यहाँ अग्नि को परखा जाता है दानव दहेज का ऐसे भी को खा जाता है। प्रति है प्रतिदिन जलती चिता यहाँ अग्नि को परखा जाता है दानव दहेज का ऐसे भी नव वधुओं को खा जाता है हुई धरती अभिशप्त क्यों हुई धरती अभिशप्त क्यों है युग मनीषी अब मौन क्यों है युग मनीषी अब मौन क्यों ना आते अब हनुमान ना जामवंत ही मुह खोले बसते थे तुम ही स्मरण करो।, करो यह देश तुम्हारा है राघव अब तुमको आना ही होगा करने धरा पावन यहाँ अब तुमको आना ही होगा करने कर्णेधरा पावनीय धन्यवाद